भारतीय व्याख्यान हमारा प्रस्तुत कार्य तुम लोग सुनते हो कि हर एक धर्म जगत का सार्वभौम धर्म होने का दावा करता है मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि शायद कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकेगी पर यदि कोई धर्म यह दावा कर सके तो वह तुम्हारा ही धर्म है दूसरा कोई नहीं क्योंकि तुम्हारा हर एक धर्म किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर निर्भर है अन्यान्य सभी धर्म किन्हीं व्यक्तियों के जीवन पर अवलंबित होकर बने हैं जिन्हें उनके अनुयायी ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं और जिसको वे धर्म की शक्ति समझते हैं वह वास्तव में उनकी निर्बलता है क्योंकि यदि इन पुरुषों की ऐतिहासिकता का खंडन किया जाए तो उनके धर्मरूपी प्रसाद गिरकर कर में मिल जाएंगे इन महान धर्म संस्थापकों के जीवन चरित्रों में से आधा अंश तो उड़ा दिया गया है और बाकी आधे के विषय में घोर संदेह उपस्थित किया गया है अतएव हर एक सत्य जिसकी प्रामाणिकता इन्हीं के शब्दों पर निर्भर थी हवा में मिला जा रहा है पर हमारे धर्म के सत्य किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है यद्यपि हमारे धर्म में महापुरुषों की संख्या पर्याप्त है कृष्ण की महिमा यह नहीं है कि वे कृष्ण थे पर यह कि वे वेदांत के महान आचार्य थे यदि ऐसा न होता तो उनका नाम भी भारत से उसी तरह उठ जाता जैसे कि बुद्ध का नाम उठ गया है अतः चिरकाल से हमारी निष्ठा धर्म के तत्वों के प्रति ही रही है न कि व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति केवल तत्वों के, के प्रकट रूप है उनके उदाहरण स्वरूप है यदि तत्व बने रहे तो व्यक्ति एक नहीं हजारों और लाखों की संख्या में पैदा होंगे यदि तत्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे सैकड़ों और हजारों पुरुष पैदा होंगे परंतु यदि तत्व का नाश हुआ और वह भुला दिया गया एवं सारी जाति का जीवन तथा कथित ऐतिहासिक व्यक्ति पर ही निर्भर रहने में प्रयत्नशील रहा तो उस धर्म के सामने आपदाएँ और खतरे हैं हमारा धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर निर्भर नहीं वह तत्वों पर प्रतिष्ठित है पर साथ ही इसमें लाखों के लिए स्थान है नए लोगों को स्थान देने के लिए उसमें काफ़ी गुंजाइश है पर उनमें से प्रत्येक को उन तत्वों का एक उदाहरण स्वरूप होना चाहिए हमें यह न भूलना चाहिए हमारे धर्म के ये तत्व तो अब तक सुरक्षित हैं और हम में से प्रत्येक का जीवन व्रत यही होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें उन्हें युग युगान्तर से जमा होने वाले मैल और गर्द से बचाएँ यह एक अद्भुत घटना है कि हमारी जाति के बारंबार अवनति के गर्त में गिरने पर भी वेदांत के ये तत्व कभी मलिन नहीं हुए किसी ने वह कितना ही दुष्ट क्यों न हो उन्हें दूषित करने का साहस नहीं किया संसार भर में अन्य सब शास्त्रों की अपेक्षा हमारे शास्त्र सर्वाधिक सुरक्षित रहे हैं अन्यन्स्त्रों की तुलना में इसमें कोई भी प्रक्षिप्त अंश नहीं घुस पाया है पाठों की तोड़ मरूड़ नहीं हुई है उनके विचारों का सार भाग नष्ट नहीं हो पाया है वह ज्यों का त्यों बना रहा है और मानव मन को आदर्श लक्ष्य की ओर परिचालित करता रहा है तुम देखते हो कि इन ग्रंथों के भाष्य भिन्न भिन भिन्न भाष्यकारों ने किए उनका प्रचार बड़े बड़े आचार्यों ने किया और उन्हीं पर संप्रदायों की नींव डाली गई और तुम देखते हो कि इन वेद ग्रंथों में ऐसे अनेक तत्व हैं जो आपाततः परस्पर विरो, विरोधी प्रतीत होते हैं कुछ ऐसे पाठांश हैं जो संपूर्ण द्वैत भाव के हैं और कितने ही बिल्कुल अद्वैत भाव के द्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद छोड़कर और कुछ समझ नहीं पाते अतएव अद्वैतवाद के पाठांशों पर बुरी तरह से वार करने को कोशिश करते हैं सभी द्वैतवादी धर्माचार्य तथा पुरोहितगण उन्हें द्वैतात्मक अर्थ देना चाहते हैं अद्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद के सूत्र की वही दशा करते हैं परंतु यह वेदों का दोष नहीं यह प्रमाणित करने की चेष्टा करना कोरी मूर्खता है कि संपूर्ण वेद द्वैत भावात्मक है उसी प्रकार समग्र वेदों को अद्वैत भाव समर्थक समर्थन प्रमाणित करने की चेष्टा भी निरीमूर्खता है वेदों में द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों ही हैं आजकल के नए भावों के प्रकाश में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं ये विभिन्न धारणाएं जिनकी गति द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ओर है मन की क्रमोन्नति के लिए आवश्यक है और इसी कारण वेद उनका प्रचार करते हैं समग्र मनुष्य जाति पर कृपा करके वेद उच्चतम लक्ष्य के भिन्न भिन्न शोपानों का निर्देश करते हैं यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हों बच्चे जैसे अबोध मनुष्यों को मोहने के लिए वेदों ने वृथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है उनकी जरूरत है और वह केवल बच्चों के लिए नहीं वरन प्रौढ़ बुद्धि वालों के लिए भी जब तक शरीर है और जब तक हम इस शरीर से ही अपनी तद्रूपता स्थापित करने के विभ्रम में पड़े रहेंगे तब तक जब तक हमारी पाँच इंद्रियाँ हैं और जब तक हम इस स्थूल जगत को देखते हैं हमारे लिए व्यक्ति विशेष ईश्वर या सगुण ईश्वर आवश्यक है यदि हमारे ये सभी भाव हैं तो जैसा कि महामनिषी रामानुज ने प्रमाणित किया है हमको ईश्वर जीव और जगत इनमें से एक को स्वीकार करने पर शेष सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा अतः जब तक हम बाहरी संसार देख रहे हैं तब तक सगुण ईश्वर और जीवात्मा को स्वीकार न करना मेरा पागलपन है परंतु महापुरुषों के जीवन में वह समय आ सकता है जब जीवात्मा अपने सब बंधनों से अतीत होकर प्रकृति के परे उस सर्वातीत प्रदेश में चला जाता है जिसके बारे में श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्ष गति न वागछति नो मन ना हम मने सुवेदे नो न वेदेति वेदचा मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट जाती है वहाँ न नेत्र पहुंचते हैं न वाक्य न मन मैं उसे जानता हूं न यही कह सकता हूं और नहीं जानता न यही तभी जीवात्मा सारे बंधनों को पार कर जाता है तभी केवल तभी उसके हृदय में अद्वैतवाद का यह मूल तत्व प्रकाशित होता है कि समस्त संसार और मैं एक हूं मैं और ब्रह्म एक हूं और तुम देखोगे कि यह सिद्धांत न केवल शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ है किंतु प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक पाई गई है तुमने भागवत में पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोपियाँ उनके वियोग में विकल हो गई तो अंत में तक श्री कृष्ण की भावना का गोपियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर एक गोपी अपने देह को भूल गई और सोचने लगी कि वही श्री कृष्ण है और अपने को उसी तरह सज्जित करके क्रीड़ा करने लगी जिस तरह श्री कृष्ण करते थे अतएव हमने यह समझ लिया कि यह एकत्व का अनुभव प्रेम से भी होता है फारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी एक कविता में कहते हैं मैं अपने प्यारे के पास गया और देखा तो द्वार बंद था मैंने दरवाजे पर धक्का लगाया तो भीतर से आवाज़ आई कौन है मैंने उत्तर दिया मैं हूँ द्वार न खुला मैंने दूसरी बार आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसी स्वर ने फिर पूछा कि कौन है मैंने उत्तर दिया मैं अमुक हूं फिर भी द्वार ना खुला तीसरी बार मैं गया और वही ध्वनि हुई कौन है मैंने कहा मैं तुम हूँ मेरे प्यारे और द्वार खुल गया अतएव हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति के अनेक सोपान हैं और यद्यपि पुराने भाष्यकारों में जिन्हें हमें श्रद्धा के दृष्टि से देखना चाहिए एक दूसरे से विवाद होता रहा हमें विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है क्या प्राचीन काल में क्या वर्तमान समय में सर्वज्ञत्व तो पर किसी एक का सर्वाधिकार नहीं है यदि अतीत काल में अनेक ऋषि महापुरुष हो गए हैं तो निश्चय जानो कि वर्तमान समय में भी अनेक होंगे यदि व्यास व्यालमिकी और शंकराचार्य आदि पुराने जमाने में हो गए हैं तो क्या कारण है कि अब भी में हर एक शंकराचार्य न हो सकेगा हमारे धर्म में एक विशेषता और है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए अन्यान् शास्त्रों में भी ईश्वरीय प्रेरणा को प्रमाण स्वरूप बताया गया है परंतु इन प्रेरितों की संख्या उनके मत में एक दो अथवा बहुत ही अल्प व्यक्तियों तक सीमित है उन्हीं के माध्यम से सर्वसाधारण जनता में इस सत्य का प्रचार हुआ और हम सभी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी नाजरत के ईसा में सत्य का प्रकाश हुआ था और हम सभी को उसे मान लेना होगा भारत मंत्र के मंत्रदष्टा ऋषियों के हृदय में सत्य का आविर्भाव हुआ था और भविष्य में भी सभी ऋषियों में उस सत्य का आविर्भाव होगा किंतु वह न बातुनियों में होगा न पुस्तकें चाट जाने वालों में न बड़े विद्वानों में न भाषा वेदताओं में वह केवल तत्वदर्शियों में ही संभव है आत्मा ज़्यादा बातें गढ़ने में नहीं प्राप्त होती न वह बड़ी बुद्धिमत्ता से ही सुलभ है और न वह वेदों के पठन से ही मिल सकती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध या वेद स्वयं यह बात कहते हैं क्या तुम किन्हीं दूसरे शास्त्रों में इस प्रकार की निर्भीक मारी पाते हो कि शास्त्र पाठ द्वारा ही भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती तुम्हारे लिए हृदय को मुक्त करना आवश्यक है धर्म का अर्थ न गिरजे में जाना है न ललाट रंगना है न विचित्र ढंग का भेस धरना है इंद्रधनुष के सब रंगों से तुम अपने को चाहे भले ही रंग लो किंतु यदि तुम्हारा हृदय उन्मुक्त नहीं हुआ है यदि तुमने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है तब यह सब व्यर्थ है जिसने हृदय को रंग लिया है उसके लिए दूसरे रंग की आवश्यकता नहीं यही धर्म का सच्चा अनुभव है परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि रंग और रूप कहीं गई कुल बातें अच्छी तब तक मानी जा सकती है जब तक वे हमें धर्म मार्ग में सहायता दें तभी तक उनका स्वागत करना चाहिए परंतु वे हमें प्रायः अधित कर देती है और सहायता की जगह विघ्न ही खड़ा करती है क्योंकि इन्हें बाह्योपचारों को मनुष्य धर्म समझ लेता है फिर मंदिर को जाना ही आध्यात्मिक जीवन और पुरोहित को कुछ देना ही धर्म जीवन माना जाने लगता है ये बातें बड़ी भयानक और हानिकारक है इन्हें दूर करना चाहिए हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बहरिंद्रियों के ज्ञान के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता धर्म वही है जो हमें उस अक्षर पुरुष का साक्षात्कार कराता है और हर एक के लिए धर्म यही है जिसने इस इंद्रियाती सत्ता का साक्षात्कार कर लिया जिसने आत्मा का स्वरूप उपलब्ध कर लिया जिसने भगवान को प्रत्यक्ष देखा हर वस्तु में देखा वही ऋषि हो गया और तब तक तुम्हारा जीवन धर्म जीवन नहीं जब तक तुम ऋषि नहीं हो जाते तभी तुम्हारे यथार्थ धर्म का आरंभ होगा और अभी तो ये सब तैयारियां ही है तभी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश फैलेगा अभी तो तुम केवल मानसिक व्यायाम कर रहे हो और शारीरिक कष्ट झेल रहे हो अतः हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमारा धर्म स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि जो कोई मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखे उसे ही इस व्यक्तित्व का लाभ करना होगा मंत्रदृष्टा होना होगा साक्षात्कार करना होगा यही मुक्ति है और यही हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इसके बाद अपने शास्त्रों का अपने आप अवलोकन करना आसान हो जाता है हम स्वयं ही अपने शास्त्रों का अर्थ समझ सकते हैं उनमें से हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर सकते हैं तथा स्वयं ही सत्य को समझ सकते हैं साथ ही में उन प्राचीन ऋषियों के प्रति उनके कार्य के लिए पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना चाहता हूँ वे प्राचीन ऋषिगण महान थे परंतु हमें और भी महान होना है अतीत काल में उन्होंने बड़े बड़े काम किए परंतु हमें उनसे भी बड़ा काम कर दिखाना है प्राचीन भारत में सैकड़ों ऋषि थे और अब हमारे बीच लाखों होंगे निश्चय ही होंगे इस बात पर तुम में से हर एक जीवनी जितनी जल्दी विश्वास करेगा भारत का और समग्र संसार का उतना ही अधिक हित होगा तुम जो कुछ विश्वास करोगे तुम वही हो जाओगे यदि तुम अपने को महापुरुष समझोगे तो कल ही तुम महापुरुष हो जाओगे तुम्हें रोक दे ऐसी कोई चीज नहीं है आपात विरोधी संप्रदायों के बीच यदि कोई साधारण मत है तो वह यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा तेज और पवित्रता वर्तमान है केवल रामानुज के मत में आत्मा कभी कभी संकुचित हो जाती है और कभी कभी विकसित परंतु शंकराचार्य के मतानुसार संकोच विकास भ्रम मात्र है इस मतभेद पर ध्यान मत दो सभी तो यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति या अव्यक्त चाहे जिस भाव में रहे वह शक्ति है जरूर और जितनी शीघ्रता से उस पर विश्वास कर सकोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो यह विश्वास करो मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अध पागल समझते हैं तुम अपने को वैसा मत समझो इतना ही नहीं तुम कोई भी काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो तुम में सब शक्ति है तत्पर हो जाओ तुम में जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो